a uh -huh. उत्तर दे रहे हैं पहले ये बता दिया कि हम स्वयं किस प्रकार से कब कालकुषण जी के पास गए गए और कथा सुनी दूसरी बात ये कि गरुड़ तो को पढ़ जी पास तो उसका कारण बताया और वो कैसे उनके पास जाते हैं वो बताते हैं ताकि तो अब है कहते है की गरुड़ को तो वो उस समय हो गया जब भगवान राम लंका में युद्ध कर रहे थे नाग आसन बन गए नारद जी ने गरुड़ को भेजा तो उन्होंने उनको उन्हों भगवान के बंधन से मुक्त किया लेकिन उसी के साथ गरुड़ को मोह कैसे हैं उन्होंने अवतार लिया है तो, तो बंधन में नहीं पड़ सकते जिनका भी नाम लेने से प्राणी संसार सागर से छूट जाते हैं वो भला बंधन में पड़े और ऐसे बंधन पड़ जाए नाग आशन बन जाए ये तो असंभव लगता है तो यार तो ये परमात्मा ही नहीं, नहीं है भगवान के अवतार नहीं साधारण मनुष्य हैं और भगवान के अवतार हैं, तो प्रिय बंधन में नहीं बन सकते थे ये असंभव है तो दो में से एक बात भी संभव नहीं दिखाई दी, तो संशय उत्पन्न हो गया इसी संशय को भी अपने मन में नाना प्रकार से विचार करते हैं तो कैसे नाना साध नहीं समझावा अपने मन को बहुत बार से समझाया सब तो प्रकार से कहा भी इस प्रकार से भगवान ने हो सकता भगवान नहीं हो उन्हीं अवतार लिया हो और इस प्रकार से लीला कर रहे हो लेकिन फिर भी सोचा कि लीला कर रहे हों तो हमारी सहायता क्या जरूरत थी वो अपने आप ही बंधन से तो आगे पीछे छूटे ही सकते थे वो अब जब तक हम न जाए तब तक बंधन से छूटे इसके माने क्या है हमारी सहायता देने की क्या जरूरत रही है ऐसे करके एक जो भी कृष्ण मन में हमें और उनका समाधान जो भी सोचे तो कहीं पूरा न पड़े बार बार कहीं में कहीं कोई न कोई समस्या फिर भी बनी रहे तो प्रकट न ज्ञानवा अब उनके हृदय में ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि फिर उसमें जो है ज्ञान प्रकट नहीं होता अब जो भी सब योजना इस प्रकार की है कि ज्ञान तो सबके अंदर है ही लेकिन बस बुद्धि में क्रम उत्पन्न होता है तो वो ज्ञान आच्छादित हो जाता है ये सब शब्दावली उसी प्रकार की है जैसे कि तीसरे अध्याय भगवान कहते हैं, कि देखो इस प्रकार से जैसे की अग्नि छप जाए जैसे कि सीसे के ऊपर दर्पण के ऊपर मलिनता छा जाए जैसे कि गर्भ में बालक छिपा हो इस प्रकार से वो ज्ञान इससे अज्ञान से छिपा हुआ है तो ज्ञान ऐसी ज्ञान कैसे छिपा हुआ है अब वही बात है यहाँ पर भी दूसरे आदमी स्वीकार करते हैं, वही कहते हैं कि नारद तो <laughs> क्या हो गया उनके कि ज्ञान ये नहीं कहते कि ज्ञान कोई नई वर्ष बाहर से आता है ज्ञान तो अपने अंदर है ही है केवल वो आच्छादित पश्चिमी जो शिक्षा का आश्री हुए उन लोगों में से भी खुद पहले ही तो के समय में ही इस बात का लोगों को जानकारी हो रही कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो ऐसा नहीं की बाहर का तो कोई ज्ञान आता है उनको प्राप्त होता है ज्ञानों के अंदर स्वयं है अज्ञान निवारण किया जाता है तो ज्ञान अपने आप प्रगट होता है उनसे विचार करने के लिए कहा जाए ये ऐसे है ये ऐसे है ये कैसे हुआ तो पहले समझ में नहीं आया था देखो विचार करो ये ऐसे हो जाता है ये ऐसे हो जाता है क्यों हो जाता है तो वो अपने आप बता देता ऐसे हो जाता न बताओ आपको तो लेकिन एक होते हैं जिनको की शिक्षा में आज कल चलने लगे हैं उनको प्रश्न इस प्रकार से करो जिससे कि उनका जो है कारण की तरफ उनका ध्यान चला जाए तो वो अपने आप ही उनका ज्ञान प्रगट होता जाता प्रगट होता जाता सामने आता जाता तो ये बात यहाँ पर भी बात भारतीय तो दर्शन सिद्धांत ही है कि ज्ञान तो सबके अंदर विद्यमान है ही है अज्ञान का अपना मात्र है जैसे घटाना इसको दृष्टान देकर के बताते हैं वेदांत में तो कहते हैं कि देखो जैसे अंधकार में एक खड़ा रखा हुआ है तो दिखाई नहीं देता तो क्यों नहीं दिखाई देता क्योंकि उसके ऊपर अंधकार का आवरण खड़ा हुआ है आपको क्या करना है उस आवरण को अंधकार के आवरण को पहुँचाना है खड़ा तो अपने आप दिखाई दे अंधकार का आवरण खड़ा हुआ है घर के ऊपर यही कहना होता है तब तो कहने के का प्रकार प्रकाशमान चेतना स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्वरूप आनंद स्वरूप लेकिन बस उसके ऊपर हमारी बुद्धि के क्षमता इत्यादि का आवरण खड़ा हुआ है वो आवरण निवारण होना चाहिए बस ठीक है ताकि कहते हैं ज्ञान हुआ तो प्रकट न ज्ञान के मतलब पहले ऐसी हो पानी न हो तो उसको कहते हैं अगर पहले ऐसी हो तो कहेंगे उत्पन्न हो गया पहले सर में न हो कहीं दूर हो और वो आ जाए तो आ गया पहले था नहीं तब ये नहीं कहते ज्ञान आता नहीं है ये नहीं कहते कि ज्ञान उनको जो है वो उत्पन्न नहीं होता ये कहते हैं की ज्ञान सगै नहीं होता अज्ञान के कारण से भ्रम ऐसी तो कहते हृदय भ्रम झावा इस प्रकार उनके में भ्रम हो गया और ज्ञान क्या नहीं होता कि परमात्मा किस प्रकार के परमात्मा है उसकी लीजाएं कैसे होती है संसार संसार कैसे चलता है इसका जिसका क्या है यह सब ज्ञान ज्ञान का तात्पर्य परमात्मा जीव जगत इनका सबका संबंध कैसा क्या है ये सब बात अपने हृदय में प्रकट नहीं होती समझ में नहीं आती और धर्म झा अब देखो क्या क्या बात है शब्द का यहाँ प्रयोग करते हैं वो शब्द का भी प्रयोग करते हैं माया शब्द का प्रयोग करते हैं इन के माने माया का प्रभाव होता है मोह उत्पन्न होता है मोह से भ्रम उत्पन्न हो जाता है संशय उत्पन्न हो जाता जो भी है आ, वही संशय वही मोह है तो उसी तीनों सप्त प्रयोग करते मोह भ्रम संशय ये सब तीन यहाँ अज्ञान की उत्पत्ति है अज्ञान अविद्या है तो उसी के कारण से मोह है उसी के कारण से भ्रम है उसी के कारण से संशय अब इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन सबका मूल कारण अभिद्या ज्ञान है खेल खिन्न मन कर पढ़ाई अब जब एक बात तो सोचते है और कोई समाधान नहीं मिलता तब तो बड़ा खेल होता है उससे खेल होने पर दुख होता खिन्न खिन्नता आती है खेल खिन्न मनुष्य परेशानी होती है अपने मन को समझ लिया क्या समझ लिया हो गया ऐसे करके सोचते मन तर्क एक बार एक तरह करते लेकिन कहीं अंत नहीं पाते कहीं समाधान नहीं मिलता तो वो बस तुम्हारे ही ना ही शंकर जी कैसे ही मोह हो गया था जैसे तुमको हो गया था तुम्हें समझने में देर नहीं लगी कि पार्वती से बता रहे जैसे पार्वती जी को मोह हो गया था सती शरीर में तो उसी का इस्तेमाल नजर आते जैसे तुमको ये मोह हो गया था कि भगवान कहते हैं जिस प्रकार जी के ब्यो पर होते घूमते हैं तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं ये तो भगवान के संबंध में ही संदेह हो गया तुम तो कोई जा तो तो और लेकिन के माने जो है नारद जी से जो संजे या तो ज्ञान पर नहीं है नारद जी से जो कुछ हो गया था वो अजमन हो गया था लेकिन हनुमान होने के बाद में भी श्री शिक्षा जी के साथ में गए श्रीनारायण भगवान के साथ में गए और भगवान के साथ ऐसी जैसे भगवान के पास जाते थे सब कुछ जाता है तो पहले जाते थे उसी प्रकार भगवान के साथ रहे अहंकार गए बस कितना अंतर हो जाए तो अंतर हो जाना इतना बड़ा मोल ये है इतना बड़ा मोल ये पर